जब ये लोग चलते चलते एक थोड़े खाली मैदान में पहुँचे तब नैना ने सभी को रोक दिया फिर वो इधर उधर देखते हुए यहाँ का निरीक्षण करने लगी जब उसने देखा कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है तब उसने सभी को आगे बढ़ने का इशारा किया ठीक है अब बताओ आगे क्या हुआ जब ये लोग थोड़ी दूर चलने के बाद फिर से घने जंगल में पहुँच गए तब नैना ने, ने उन दोनों ओल्ड एक्सपर्ट की तरफ देखते हुए कहा और हाँ प्लीज आप दोनों लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज ही नहीं बता सकते हमें पूरी राम कहानी नहीं सुननी है बस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बताइए हमें आप लोग जैसे बता रहे थे वैसे ही बताइए नैन विक्रांत को आंख दिखाते हुए कहा आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए बल्कि आपको जो कुछ भी जितना कुछ पता है सब बताइए एक एक डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे ठीक है ठीक है प्रोफेसर त्यागी ने आगे बताते हुए कहा इसके बाद हम लोग सीक्रेट तरीके से इस खजाने को ढूंढने में लग हमने सोचा कि शेख मोहम्मद ने खजाने का जो नक्शा पत्थर पर गड़ा था वो अभी तक नहीं मिला है लेकिन अगर कहीं से हम वो पत्थर ढूंढ लें तो फिर बड़े आराम से हम शेख मोहम्मद के खजाने को ढूंढ सकते हैं। शेख मोहम्मद ने अपने गुप्त संदेश में लिखा था कि नक्शे वाला एक पत्थर उसके लाश के साथ मकबरे में भी दफन किया जाएगा ऐसे में पूरी संभावना थी कि शेख मोहम्मद के मकबरे के भीतर वो नक्शा आज भी मौजूद होगा प्रोफेसर त्यागी ने कहा तो वहाँ से हमारा मेन टारगेट था कि हम शेख मोहम्मद के मकबरे को ढूंढ निकाले लेकिन शेख मोहम्मद का मकबरा कहाँ कहाँ उसे दफन किया गया था इसके बारे में कोई सबूत नहीं मिल रहा था हम काफी दिन तक शेख मोहम्मद के मकबरे का ठिकाना ढूंढते रहे लेकिन हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला लेकिन आप लोगों को मकबरे के बारे में कुछ पता नहीं चला फिर फिर क्या हुआ विक्रांत ने कहा मुकेश ने अपना सिर हिलाते हुए विक्रांत की बातों से सहमति जताई पहले तो हमें यही लगा था कि हम लोग इतने सालों से पुरातत्व विभाग में काम कर रहे हैं, तो हम बड़ी आसानी से शेख मोहम्मद के मकबरे को ढूंढ निकालेंगे इतना तो कन्फर्म था की उसका मकबरा मुंबई या फिर इसके आस के एरिया में बनाया गया है तो उसे ढूंढना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था लेकिन वास्तविकता में 20 सालों तक हम इसको ढूंढते रहे लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला हमें उस मकबरे के बारे में कुछ भी नहीं पता चला फिर हमें लगने लगा कि शायद शेख मोहम्मद का कब्र पहले ही खोदकर निकाला जा चुका है शायद किसी ने पहले ही उसके मकबरे को खोज लिया था और वहाँ से नक्शे वाला पत्थर भी गायब हो चुका है इसके बाद उसे कहीं और जगह पर ले जाकर जला दिया गया हम लोग तो धीरे धीरे हार मानने लगे थे हमें तो अब विश्वास होने लगा था कि ना तो हमें शेख मोहम्मद का मकबरा मिलेगा और ना ही हमें वहां से कोई पत्थर कुल मिलाकर हम धीरे धीरे करके खजाने को ढूंढने का सपना भूलने लगे थे लेकिन मुकेश ने कहा लेकिन लेकिन फिर क्या हुआ विक्रांत ने कंफ्यूज होते हुए कहा हम दोनों तो नॉर्मली अपना काम कर रहे थे और सच कहे तो खजाने के मिलने या ना मिलने से हमें कोई ज्यादा असर भी नहीं पड़ रहा था लेकिन मणिर रत्न इस खजाने को लेकर बहुत सीरियस था प्रोफेसर त्यागी ने कहा अयर किसी भी हालत में हमारे चीफ सुरेंद्र सिंह के मुंह से निकली आखिरी बात भुला नहीं पा रहा था यहाँ तक कि उसकी तबीयत भी दिन पर दिन खराब होती जा रही थी लेकिन फिर भी वो हार मानने को तैयार नहीं था एक बार वो शेख मोहम्मद के ही मकबरे की खोज में कहीं गया हुआ था और फिर वहाँ से लौटते वक्त एक आदमी को लेकर आया उसने हम लोगो को बताया की ये आदमी पुराने मकबरे ढूंढने में एक्सपर्ट है और इसका नाम गुरु था प्रोफेसर त्यागी ने कहा ओ विक्रांत और नैना शॉकड रहेगा अच्छा तो यहाँ से गुरुजी का करैक्टर आया का हाँ, मुकेश रस्तोगी ने आगे बताते हुए कहा शुरू में हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता था लेकिन अय्यर अच्छे से जानता था कि गुरुजी चोर है वो पुरानी चीजों की चोरी करता था वो पुरानी चीजों को ढूंढने में काफी एक्सपर्ट था अयर ने हम लोगों को बताया था कि गुरु सिर्फ पुरानी चीजों का एक्सपर्ट है और वो शेख मोहम्मद का मकबरा ढूंढने में हमारी मदद करेगा खैर गुरु ने अपनी टीम के साथ मिलकर शेख मोहम्मद के मकबरे को ढूंढना शुरू किया वो वाकई में बहुत एक्सपर्ट था जिस मकबरे को हम पिछले बीस सालों से खोज रहे थे उसे उसने मात्र पांच महीने के भीतर भी ढूंढ निकाला पहले तो हमें कन्फर्म ही नहीं हुआ कि शेख मोहम्मद का ही मकबरा है लेकिन उन्होंने पूरा मकबरा खोद कर वहां दफन ताबूत को बाहर निकाल दिया तब हमने वहाँ पत्थर पर शेख मोहम्मद का नाम लिखा हुआ देखा तब जाकर हमें यकीन हुआ कि हमने वाकई में शेख मोहम्मद के मकबरे को ढूंढ लिया है मकबरा मिलने के बाद अय्यर कपड़ान यही था कि वो गुरु को उसके काम के लिए पैसा देता और फिर उसे इस मामले से दूर कर देता प्रोफेसर त्यागी ने कहा उसके बाद हम लोग पुरातत्व विभाग को इसकी जानकारी देने वाले थे और फिर नियम के अनुसार खुदाई करवाकर खजाने को बाहर निकालते लेकिन कौन जानता था कि जैसा हम सोच रहे थे वैसा कुछ भी नहीं होने वाला था वो कमीना गुरुजी जी हम लोगो के साथ धोखा कर जाएगा मुकेश ने कहा पता नहीं कैसे उसे पता चल चुका था की हम लोग शेख मोहम्मद के मकबरे को क्यूँ ढूंढ रहे थे उसे हमारे पूरे प्लान का पता था यहाँ तक कि उसे ये भी पता था कि हमारे साथ जंगल की गुफा में क्या हुआ था ने अपना थे हुए का। वो सारे तो कुछ कुछ गड़बड़े ये बात तो कोई भी एक झटके में समझ सकता था भला वो कैसे न समझते हाँ बात तो सही है प्रोफेसर त्यागी ने कहा लेकिन उस वक्त हमारे दिमाग में ये सब नहीं आया था हमें तो लगा था कि ये गुरु जी हमारी मदद करके रास्ते से हट जाएगा लेकिन जिस दिन वहां मकबरे के भीतर जाना था हम सभी ने अपने घर वालों से झूठ बोला था कि हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं। लेकिन हम सभी गुरुजी द्वारा खोदी गई सुरंग के रास्ते शेख मोहम्मद के मकबरे में गए थे वहां पहुंचने के बाद हमने तय किया कि अय्यर और गुरुजी अपनी टीम के साथ अंदर जाकर मकबरे की पहचान करेंगे बाकी हम लोग बाहर ही खड़े रहेंगे लेकिन उस दिन जब मणिरतनम अयर गुरु जी के साथ भीतर सुरंग में गया तो फिर वो कभी वापस लौटकर नहीं आया बाद में जब काफी देर तक वो नहीं लौटा तब हम लोगों ने अय्यर का पता लगाने की कोशिश की फिर गुरुजी के ग्रोह के एक आदमी ने हमें बताया कि अंदर जब अयर ने शेख मोहम्मद के ताबूत को पहचान लिया तब उन्होंने गुरुजी को उसका हिस्सा देने की बात कहकर बाहर जाने को कहा लेकिन गुरुजी ने अयर के साथ धोखा किया और वहीं पर अयर का मर्डर कर दिया और फिर शेख मोहम्मद के ताबूत के भीतर रखे हुए पत्थर को खुद ले लिया उसी पत्थर आरोप खजाने का नक्शा बना हुआ था जब हम लोगो को बाहर पता चला की गुरुजी और उनकी गैंग ने मिलकर अय्यर का खून कर दिया तब हम लोगों को तुरंत आभास हो गया कि ये गुरुजी खुद अकेले ही शेख मोहम्मद के छुपाए हुए खजाने को हासिल करना चाहता है हम लोग बहुत डर गए थे हमें लगने लगा था कि अब गुरुजी हम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा वो हम दोनों को भी मार देगा लेकिन उस पत्थर पर खजाने का जो नक्शा बना हुआ था वो काफी कठिन था दरअसल वो एक पहली जैसा था जिसे कोई एक्सपर्ट ही सोल्व कर सकता था गुरु को लगा कि वो अकेले इस नक्शे की पहली को सोल्व नहीं कर सकता है उसे हमारी मदद की जरूरत थी इसलिए उसने हमारी जान बख्श दी ओ तो ऐसा हुआ था विक्रांत ने सिर हिलाते हुए कहा उसने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया था कि इस केस के पीछे की स्टोरी ऐसी कुछ भी हो सकती है फिर फिर क्या हुआ नैना ने होते हुए पूछा उस पत्थर पर क्या लिखा था उस पर कोई नक्शा नहीं बना हुआ था प्रोफेसर आईएन ने आगे बताते हुए कहा हम लोगों को चाहते हुए भी उस पत्थर पर लिखी पहली को सोल्व करना पड़ा उस पत्थर पर कोई नक्शा नहीं बना हुआ था बल्कि कुछ खास तरह के चिन्ह और अक्षरों के साथ कोडवर्ड में कुछ लिखा गया था हमने काफी देर तक उस कोडवर्ड को समझने की कोशिश की हमने नवाब हामिद खान के समय की लेखन शैली के शब्दों को भी ध्यान से समझने की कोशिश किया तब जाकर पता लगा कि नवाब साहब के समय में उनके पूरे राज्य के क्षेत्र को शब्दों और खास तरह के चिन्ह के साथ भी प्रदर्शित किया जाता था और उसी खास चिन्ह और शब्द के साथ खजाने की जगह के बारे में बताया गया था हमें इस पहली को हल करने के लिए नवाब हामिद खान के राज्य की पूरी हिस्ट्री पढ़नी पड़ी सबसे ज्यादा दिक्कत तो पत्थर पर खोदे हुए चिन्हों का मतलब समझने में हुई इसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी मेहनत तो खूब किया आप लोगों ने विक्रांत प्रोफेसर त्यागी की बात बीच में ही काटते हुए कहा पहले अपने ही डिपार्टमेंट में चोरी फिर उसके बाद सिटी म्यूजियम से भी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश और फिर गोल्डन टॉम्प गोल्डन टॉम्प भी नहीं छोड़ा वहाँ के तालाब के पत्थरों को भी खंगार डाला ये सब आप लोग उस पहले का मतलब जानने के लिए कर रहे थे न अरे तुम लोगो को कैसे पता ये सब इसका मतलब तुम लोग सच में पुलिस वाले हो मुकेश रस्तोगी ने हैरत भरी नजरों से विक्रांत और नैना की तरफ देखते हुए कहा क्या यार इतनी देर से हम क्या चोर लग रहे थे आपको नैना अपना सिर पीटते हुए कहा फिर विक्रांत ने पूछा काफी रिसर्च के बाद आखिर में हम लोगों को उस पहली का मतलब समझ आया दरअसल उसका मतलब जिस जगह से था वो यही जगह थी पहाड़ी कोना मतलब जिस जगह ऐसी ये सहा केस शुरू हुआ था वही लाकर दोबारा आप लोगों को पटक दिया गया नैना ने प्रोफेसर त्यागी की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हुए कहा अच्छा फिर फिर क्या हुआ इसके बाद आप लोगो ने क्या किया बताओ